श्री रामकृष्ण वचनामृत जुलाई अठारह सौ ईश्वर लाभ किए बिना वह संभव नहीं जीव माया के राज्य में रहता है यही माया ईश्वर को जानने नहीं देती इसी माया ने मनुष्य को अज्ञानी बना रखा है हृदय एक बछड़ा लाया था एक दिन मैंने देखा कि उसे उसने बाग में बांध दिया है चारा चुगाने के लिए मैंने पूछा हृदय तू रोज़ उसे वहाँ क्यों बांध रखता है हृदय ने कहा मामा बछड़े को घर भेजूँगा बड़ा होने पर वह हल में जोता जाएगा जो ही उसने यह कहा मैं मुरछित हो गिर पड़ा सोचा कैसा माया का खेल है कहाँ तो कामालपुर शिहोर और कहाँ कलकत्ता यह बछड़ा उतना रास्ता चलकर जाएगा वहाँ बढ़ता रहेगा फिर कितने दिन बाद हल खींचेगा इसी का नाम संसार है इसी का नाम माया है बड़ी देर बाद मेरी मुरछा टूटी थी समाधि में श्री राम कृष्ण प्रायः रात दिन समाधिस्थ रहते हैं उनका बाहरी ज्ञान नहीं के बराबर होता है केवल बीच बीच में भक्तों के साथ ईश्वरीय प्रसंग और संकीर्तन करते हैं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 क्या श्री राम इसी तरह अपने अंतरंग भक्तों में शक्ति संचार कर रहे हैं क्या यह सब तैयारी इसीलिए हो रही है कि आगे चलकर वे जीवों को शिक्षा देंगे मास्टर के अलावा कमरे में राखाल भी बैठे हुए हैं श्री राम अब भी भावमग्न हैं राखाल से कहते हैं तू नाराज हो गया था मैंने तुझे क्यों नाराज किया इसका कारण है दवा अपना ठीक असर करेगी समझ कर।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 चुपचाप बैठे श्री राम कृष्ण की शांत मूर्ति देख रहे हैं आप भावमग्न हैं कुछ देर बाद बातें की अब भी भावाविष्ट हैं श्री राम कृष्ण भावमग्न तुम लोगों को कोई शंका हो तो पूछो मैं समाधान करता हूँ गोविंद तथा अन्यान् भक्त लोग सोचने लगे गोविंद महाराज श्यामा रूप क्यों हुआ श्री राम वह तो सिर्फ दूर से वैसा दिखता है पास जाने पर कोई रंग ही नहीं है तालाब का पानी दूर से काला दिखता है पास जाकर हाथ से उठा कर देखो कोई रंग नहीं आकाश दूर से नीले रंग का दिखता है पास के आकाश को देखो कोई अंग नहीं कोई रंग नहीं ईश्वर के जितने ही समीप जाओगे उतने ही धारणा होगी कि उनके नाम रूप नहीं कुछ दूर हट आने से फिर वही मेरी श्यामा माता जैसे घास फूस का रंग श्यामा पुरुष है या प्रकृति किसी भक्त ने पूजा की थी कोई दर्शन करने आया तो उनसे देवी के गले में जनेऊ देखकर कहा तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया है भक्त ने कहा भाई तुम्हें ने माता को पहचाना है मैं अब तक नहीं पहचान सका कि वे पुरुष हैं या प्रकृति इसीलिए जनेऊ पहना दिया था जो श्यामा है वे ही ब्रह्म हैं जिनका रूप है वे ही रूपहीन भी हैं जो सगुण है वही ही निर्गुण है ब्रह्म की शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म दोनों में कोई भेद नहीं एक सच्चिदानंदमय है और दूसरी संचिदानंदमयी गोविंद योग माया क्यों कहते हैं श्री राम कृष्ण योग माया अर्थात पुरुष प्रकृति का योग जो कुछ देखते हो वह सब पुरुष प्रकृति का योग है शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी है शिव शव की भांति पड़े हैं काली शिव की ओर देख रही है यह सब पुरुष प्रकृति का योग है पुरुष निष्क्रिय है इसीलिए शिव स्व हो रहे हैं पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है सृष्टि स्थिति प्रलय करती है राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अभिप्राय है इसी योग के लिए भाव है और यही योग दिखाने के लिए श्री कृष्ण की नाक में मुक्ता और श्रीमती की नाक में नीलम है श्रीमती का रंग गोरा मुक्ता जैसा उज्ज्वल है श्री कृष्ण का रंग सांवला है इसीलिए श्रीमती नीलम धारण करती हैं फिर श्री कृष्ण के वस्त्र पीले और श्रीमती के नीले हैं उत्तम भक्त कौन है जो ब्रह्म ज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर ही जीव जगत और चौबीस तत्व हुए हैं पहले नेति नेती यह नहीं यह नहीं करके विचार करते हुए छत पर पहुंचना पड़ता है फिर वही आदमी देखता है कि छत जिन चीज़ों ईट चूने और सुर्खी से बनी है सीढ़ी भी उन्हीं से बनी है तब वह देखता है कि ब्रह्म ही जीव जगत और सब कुछ हैं केवल शुष्क विचार मैं उस पर थूकता हूँ आप जमीन पर थूकते हैं क्यों विचार कर शुष्क बना रह जब तक मैं और तुम है तब तक प्रार्थना है कि ईश्वर के चरण कमलों में शुद्धा भक्ति बनी रहे गोविंद से कभी कहता हूँ ही मैं हो और मैं ही तुम हो फिर कभी तुम ही तुम हो ऐसा हो जाता है इस समय अपने अहम को ढूँढ नहीं पाता शक्ति का ही अवतार होता है एक मत से राम और कृष्ण चिदानंद समुद्र की दो लहरें हैं अद्वैत ज्ञान के बाद चैतन्य होता है तब मनुष्य देखता है कि ईश्वर ही सब प्राणियों में चैतन्य रूप से विद्यमान है चैतन्य लाभ के बाद आनंद होता है अद्वैत चैतन्य नित्यानंद मास्टर से और तुमसे कहता हूँ ईश्वर के रूप पर अविश्वास मत करना जब विश्वास करना कि ईश्वर के रूप हैं फिर जो रूप तुम्हें पसंद हो उसी का ध्यान करना गोविंद से बात यह है कि अब तक भोग वासना बनी रही रहती है जब तक भोग वासना बनी रहती है तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के लिए प्राण व्याकुल नहीं होते बच्चा खेल में मग्न रहता है मिठाई देकर बहलाओ भा, तो थोड़ी सी खा लेगा तब उसे न खेल अच्छा लगता है न मिठाई तब वह कहता है माँ के पास जाऊँगा फिर वह मिठाई नहीं चाहता अगर कोई आदमी जिसे उसने न कभी देखा है और न पहचानता है आकर कहे आ तुझे माँ के पास ले चलूं, तो वह उसके साथ चला जाएगा जो कोई उसे गोद में बिठाकर ले जाएगा वह उसी के साथ जाएगा संसार के भोग समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं उस समय केवल एक चिंता रहती है कि किस तरह उन्हें पाऊँ उस समय जो जैसा बताता है मनुष्य वैसा ही करने लगता है मास्टर स्वगत भोग वासना समाप्त हो चुकने के बाद ही ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं साथ में राखाल मास्टर तथा हाजरा हैं श्री कृष्ण हँसी हँसी में बचपन की अनेक बातें कह रहे हैं सायंकाल हुआ श्री रामकृष्ण समाधिमग्न हैं। अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठे जगन माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं कह रहे हैं माँ तू तो इतना झमेला क्यों करती है माँ क्या मैं वहाँ पर जाऊँ यदि तू ले जाएगी तो जाऊँगा श्री राम कृष्ण का किसी भक्त के घर पर जाना तय हुआ था क्या वे इसीलिए जगन माता की आज्ञा के लिए इस प्रकार कह रहे हैं जगन माता के साथ श्री राम कृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं संभव है अब किसी अंतरंग भक्त के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कह रहे हैं माँ उसे शुद्ध बना दो अच्छा माँ उसे एक कला क्यों दी श्री राम कृष्ण कुछ देर चुप हैं, फिर कह रहे हैं ओह समझा इसी से तेरा काम होगा सोलह कलाओं में से एक कला शक्ति द्वारा तेरा काम अर्थात लोक शिक्षा होगी क्या श्री राम कृष्ण यही कह रहे हैं अब भाव विभोर स्थिति में मास्टर आदि से आद्य शक्ति तथा अवतार तत्व के संबंध में कह रहे हैं जो ब्रह्म है वही शक्ति है मैं उन्हीं को माँ कहकर पुकारता हूँ जब वे निष्क्रिय रहते हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं और जब वे शिष्ट स्थिति संहार कार्य करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं जिस प्रकार स्थिर जल और हिलता डुलटा जल शक्ति की लीला से ही अवतार होते हैं अवतार प्रेम भक्ति सिखाने आते हैं अवतार मानव गाय का स्तन है दूध स्थन से ही मिलता है मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं कोई कोई भक्त सोच रहे हैं क्या श्री राम कृष्ण अवतारी पुरुष हैं जैसे श्री कृष्ण चैतन्य देव ईशा